कैसे हैं आप? आप सुन रहे हैं कि किस तरह पिंगला जी विरक्त हो रही हैं और भगवान की श्रानगति ले रही हैं। श्रीमद् भागवतम के 11वें संध के 8वें अध्याय में, जहां पर जी पिंगला जी की कथा सुना रहे हैं, और ये आप कभी मत भूलिए कि ये सब कथा, जो कि सच्ची घटना है, वो भगवान श्रीकृष्ण उ आपने सुना कि पिंगला जी इस समय वैराग्य रूपी सुख को महसूस कर रही हैं 37 और 38 श्लोक में वो कह रही हैं नूनम मे भगवान प्रीतो विष्णु केनापि कर्मणा निर्वेदो अयम दुराशाया यनमे जाता सुखवहा मैवम स्युरमन्द भाग्यया क्लेशानिरवेद हेतवा येना नुबंधम निर्हित्य पुरुषः शमभ्रिच्छति कह रही हैं अवश्य ही मेरे किसी शुभ कर्म से भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हैं तभी तो दुराशा से मुझे इस प्रकार वैराग्य हुआ है अवश्य ही मेरा ये वैराग्य सुख देने वाला होगा यदि मैं मंद भाग्य होती तो मुझे ऐसे दुख ही न उठाने पड़ते जिनसे वैराग्य होता ह� घर आदि के सब बंधनों को काट कर शांति लाभ करता है। तो यहाँ पर वैराग्य की महिमा का गायन कर रही हैं पिंगला जी। वो बता रही हैं कि देखे जो निराशा है ना निराशा वो भी एक धन है। अगर इंसान की आशाएं पूर्ण होती जाएं, वो जो चाहे वो होता रहे, तो वो कभी भी निर्वेद को प्राप्त नहीं होगा, उ संसार हमेशा ही उसे रूचि कर लगेगा, संसार में रहना उसे बहुत अच्छा लगेगा, संसार से उसे कभी भी घृणा नहीं होगी, संसार उसे आमोद-प्रमोद का स्थान लगेगा, संसार से वो कभी भी जाना नहीं चाहेगा, छूटना नहीं चाहेगा। तो दुख और विपदाएं जो हैं, वो बहुत बड़ी सीख देती हैं। जब कोई इंसान द वो शरीर की असलियत भी देख लेता है कि जिस शरीर को मैंने भोग कराना चाहा जो शरीर भोगना चाहता था वो शरीर देखो कितना अस्थाई है वो शरीर कितना मोहताजा है वो शरीर मेरा अपना ही नहीं है वो शरीर तो कैसे छूटे इससे मुक्ति कैसे पाई जाए फिर जब ये बात सुनी साधु मुख से शास्त्रों से कि भाई शरीर से ऐसे मुक्ति पाना संभव नहीं है अगर मान लीजिए ये शरीर छूट भी गया तो भी 84 लाख किस्म के शरीर खड़े हैं जाना पड़ेगा उनमें और वहां सुख मिलेगा ऐसा है नहीं वहां दुख ही मिलेगा सुख है � और वो जो सुख है वो भी वस्तुतः आने वाले दुख का ही एक आकार है हमें पता नहीं चलता है आता है सुख रूप में लेकिन एक दुख को ले आता है साथ में तो इसलिए निराशा बहुत बड़ा धन बताया गया है पिंगला जी के द्वारा इसीलिए वो कह रही हैं कि भगवान विष्णु मुझ पर बहुत प्रसन्न है किसी ना किसी कर कि आज मुझे निराशा मिली, ठोकर मिली, और निराशा से मुझे ये बात समझ आ गई कि मैं किससे सुख की आशा कर रही थी? जो काल के गाल में पड़े हुए तड़प रहे हैं, ऐसे मनुष्य मुझे क्या सुख दे सकते हैं? जबकि वो खुद को सुख नहीं दे सकते? वो मुझे क्या मुक्त कर सकते हैं? जबकि वो खुद को मुक्त नहीं कर सकते? हम हर इंसान कैदी ही है, हुँ? तो इस बात को समझ पा रहे हैं पिंगला जी, अब अच्छे तरह से सब कुछ दिख रहा है साफ साफ, इसीलिए कह रहे हैं कि ये जो दुराशा मुझे प्राप्त हुई या निराशा मुझे प्राप्त हुई, इसी के कारण मुझे विरक्ति रूपी, वैराग्य रूपी, महाधन की प्राप्ति हुई है। और जब तक वैराग्य नहीं होगा, तब तक उस असीम सुख को पाने के अधिकारी भी हम नहीं हो सकते, क्योंकि मन तो एक है ना? मन को सब को नहीं दिया जा सकता, मन तो एक ही जगह जाएगा। मन अगर भगवान में पूरी तरह से लगा, तो फिर संसार के काम का नहीं रहेगा। ये आप समझ लीजिए, अंततः दो में से एक को चुनना पड़ेग जब भगवान से पूरी लगन लग जाती है, जब भगवान के रस में हमारी सारी इंद्रियां डूब जाती हैं और हमारे मन पर सिर्फ और सिर्फ एक भगवान का अधिकार होता है, तो ये जो वैराग्य है, ये होना बड़ा मुश्किल है, मगर संसार में किसी ना किसी के आसक्ति हृदय को खींचती ही है। कभी पत्नी की, कभी पति की, कभी बच्चों की। यह आसक्ति बड़ी ही प्रबल होती है, हम निकलने की कोशिश करते हैं पर निकल नहीं पाते हैं। बहुत प्रबल आसक्ति होती हैं। विरक्ति बहुत मुश्किल से होती है, हाँ ये बात अलग है। छोटे-छोटे बच्चे हों तो उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। हम भजन करते रहिए और अप ये सब सुनने का मतलब ये नहीं है कि तुरंत अपना घर बाढ़ छोड़कर के बूढ़े माँबाप को छोड़कर के अपने ऊपर आश्रित लोगों को छोड़कर हम चल दें जंगल में वहां भी शांति मिलेगी जरूरी नहीं है लेकिन भगवान से जुड़े रहकर अगर हम अपने कर्तव्यों को अंजाम देते हैं और अंदर ही अंदर विरक्ति दुनिया के प्रति कोई आ आसक्ति ना हो किंतु भगवान के प्रति संपूर्ण सकती हो अगर ऐसा हो गया तो यह बहुत बड़ा धन है यह बहुत बड़ी उपलब्धि है तो अगर यह वैराग्य किसी को मिला तो ना वो सुख में सुखी होगा ना दुख में दुखी होगा क्योंकि वो तो भगवत आनंद में डूबा हुआ है पूर्ण रूपेण विभोर और जिसे एक बार भगवद् आनंद की प्राप्ति हो गई, वो उस आनंद के बगैर रह ही नहीं सकता। तो बहुत भाग्यशाली होते हैं वो लोग, जिसे इस आनंद का संधान मिलता है, और वो उस आनंद की प्राप्ति के लिए साधन करते हैं, और साधन करते-करते वो भाव अवस्था को प्राप्त करते हैं, और प्रेम अवस्था को, रति अवस्थ तो वैराग्य वाकई परम सुख प्रद है, बहुत ज़्यादा सुख मिलता है वैराग्य से। तो इसीलिए यहाँ पर आशा व्यक्त कर रही हैं पिंगला जी कि मेरा ये वैराग्य अवश्य सुख देने वाला होगा ही, इसमें सुख ही सुख है। आज तक आसक्ति के कारण मैं छटपटाती रही, मैं बेचैन रही, मैं उत्कंठित रही, हम्म? ले� और भगवान से आ सकती, ये मेरा लक्ष्य है, तो ये मुझे सुख प्रदान करेगा ही, क्योंकि अब भगवान की तरफ मेरी प्रवृत्ति हो गई, तो ये सब हुआ कैसे? इतनी जल्दी तो ये होता नहीं है। आमतौर पर व्यक्ति जब निराश होता है, हताश होता है, तो उसे मानसिक अवसाद हो जाते हैं, वो depressed हो जाता है, depression का शिकार हो � कोई गलत आदत उसे लग जाती है, पीने खाने लगता है, क्योंकि वो निराश हो गया जिंदगी से, कोई गलत काम करने लगता है, निराश हो गया जिंदगी से, लेकिन निराशा से इतना बड़ा धन वैराग्य प्राप्त हो जाए और भगवान समझ आ जाए कि भगवान ही एकमात्र हमारे जीवन के लक्ष्य हैं, तो ये तो बहुत बड� या फिर पिछले जन्म में हमारे ऊपर वो कृपा हुई होगी और वो कृपा अब कार्य कर रही है। तो इसीलिए यहाँ पर पिंगला जी कह रही हैं कि मेरे किसी शुभ कर्म से भगवान मुझ पर जरूर प्रसन्न हैं, तभी मुझे ये वैराग्य मिला है। यदि मैं मंद भागनी होती, तो मुझे ऐसे दुख ही ना उठाने पड़ते, जिनसे कि वैरा� यानी यहां एक बात उन्होंने बोल दी है कि मंदभागी जो व्यक्ति है ना उसे ही दुख नहीं मिलते मंदभागी व्यक्ति जो है वो इतना सुख उठाता है और इतने आशाओं के बंधन में खुद को बांधे रखता है कि वो कभी विरक्त हो ही नहीं पाता है वो कभी भगवान की तरफ मुड़ ही नहीं पाता है जो सौभाग्यशाली है व्यक्ति वैराग्य रूपी धन प्राप्त होता है और वो शांति प्राप्त करने के लिए भगवान के भक्तों का संग प्राप्त करता है और वहां से उसे भगवत भक्ति की प्राप्ति होती है और भगवान की भक्ति जो सूदुर्लब है उसके लिए सुलभ हो जाती है और वो सब शुरू होता है जब व्यक्ति दुख प्राप्त करता है या उसे द दुख ही है तब उसे वैराग्य प्राप्त होता है और जब उसे वैराग्य प्राप्त होता है तो वो घर आदि के सभी बंधनों को काट कर शांति लाभ करता है घर आदि के जो बंधन है ये जो उपाधियां हैं कि मेरे वो हैं मैं उनका हूँ मेरे बच्चे मेरे पति मेरे सास मेरे ससुर मेरे माता मेरे पिता मेरे चाचा मेरे मेरे ननिया ससुर के मेरे ददिया ससुर सास तो इतनी सारे रिश्ते और भी बहुत कुछ जिनके नाम मुझे नहीं पता वो सारे के सारे रिश्ते और उनकी आशाएं हमसे मैं एक व्यक्ति और मुझसे सबकी आशाएं सबकी समाज के हर व्यक्ति की मुझसे आशा पति की आशा पत्नी की आशा बच्चों की आशा माँ की आशा पिता की आशा सास की आशा सस और करते-करते व्यक्ति मर जाए उनको खुश नहीं कर सकते हम कभी भी क्योंकि वो खुद भी नहीं जानते कि वो खुश कैसे हो सकते हैं उन्हें नहीं पता कि उनका सुख सिर्फ भगवान की शरणागति में है भगवान ही उनको सुख प्रदान कर सकते हैं और कोई सुख नहीं प्रदान कर सकता शाश्वत आत्मा शाश्वत आनंद ढूंढ रही है और वो शाश्वत आनंद सिर्फ भगवान के चरणों में है याद रखिए कहीं और नहीं है हुँ? तो वैराग्य ही उपकार करता है हमारा घर आदि के समस्त बंधन आराम से काट दिए जाते हैं और शांति लाव करता है इंसान अब कोई पूछेगा ही नहीं विरक्त हो गया ये तो भगवान का हो गया अरे ये तो पार्टिस के लायक नहीं रहा � इसे किसी फंक्शन में बुलाना बेकार है, वहां जाता है, कुछ खाता नहीं है, ये तो किटी पार्टीज में आ नहीं सकती है, इसके तो कपड़े ही अजीब से हो गए, अरे ये तो तिलक लगाती है, अरे ये तो कंठी धारण करती है, हमारी सोसाइटी में ये नहीं चलेगी, तो लोग ही उसे छोड़ देते हैं, आप ना छोड़े� अब जीना है तो सिर्फ हे ठाकुर हे प्रिया प्रियतम हे नित्यानंद प्रभु हे गौर हरी हे गुरुदेव सिर्फ आपके लिए जीना है करना है तो सिर्फ आपका भजन करना है प्यार करना है तो सिर्फ आपको प्यार करना है किसी को पाने की इच्छा है तो बस आपको पाने की इच्छा है और बाकी सारी इच्छाएं समाप्त हो गई उसे मरने का इंतजार नहीं करना पड़ता मुक्ति के लिए वो जीते जी मुक्त हो जाता है क्योंकि उसकी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं उसकी वासनाएं समाप्त हो जाती हैं वो संतोषी हो जाता है शांत हो जाता है तो यहाँ पिंगला जी वैराग्य का महत्व बता रहे हैं ये देखिए हम शास्त्र से बता रहे हैं यहाँ म यहाँ सिर्फ एक श्लोक पर चर्चा हो रही है, है ना? तो ये जरूर कहूँगी कि हाँ, आर्ट ऑफ लिविंग ये है कि इंसान भजन करते हुए अपना घर-बार संभालते हुए भगवान में लॉ लगाए, लगन लगाए और जो घर के समस्त लोग हैं, उनको भी भक्ति दे, भक्त बनाते हुए अपना हम बना ले, भक्ति की राह में तो � Parivarki Loghe, har vi inte någon anledning att vara såna kärna och såna kärna. Det är inte så att vi måste vara sådana här. Det